अधिकरण के कुल अंश होते हैं। उनमें से तीन अंशों को भाष्य में भाषकर भगवान ने बताया दो अंश ने बताए हैं। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध रूप अंश बताया गया पूर्व अधिकरण के द्वारा निश्चित जो अर्थ है ध्यानादि की आवृत्ति रूप अर्थ ठीक है तो ध्यान आदि की आवृत्तिरूप जो अर्थ है उस वह इस अधिकरण का विषय है और उसे विषय बना करके संशय बताया गया कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित विशेषणों से युक्त परमात्मा का ध्यान ध्याता अपने से भिन्नतया करें या, करे या अभिन्नतया करें यह संशय है इसी संशय का आक्षेप समाधान द्वारा दृढ़ीकरण किया दो तीन पंक्ति में और फिर इस प्रकार ये संक्षेप प्राप्त होता है उन मंद मध्यम अधिकारी के बुद्धि में जो अद्वैत प्रतिपादक श्रुति की अपेक्षा भेद विषयक श्रुति वाक्य अनुग्रहित भेद विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रबल प्रामाण्य बुद्धि करते हैं उन्हें प्रबल प्रमाण मानते हैं और अद्वैत श्रुति को गौणार्थक मानते हैं जो लोग उनकी बुद्धि में यह संशय उपस्थित हो सकता है उसकी व्यावृत्ति के लिए ये अधिकरण भगवान वेद जी ने बनाया तो यह संशय प्राप्त हुआ तो पूछा गया पूर्व पक्ष का अवतरण लिखते समय कि किन तावत प्राप्तम तो इन इस प्रकार का संशय उपस्थित होने पर संशय में तो दो कोटि होती है एक पूर्व पक्ष कोटि होती है एक सिद्धांत कोटि होती है तो यहां इन दो में से क्या माना जाए ज्ञान के लिए उपनिषद प्रतिपादित तो ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना है वह भिन्नतया करे ध्याता ये माना जाए या अभिन्नतया किया जाए जा ये माना जाए इन दो में से किसको साधक स्वीकार करें किस प्रकार के ध्यान को ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए साधन के रूप में तो कहा गया ये जो आपका भेदे न ग्राह्य न अहम इति ग्राह्य यानी मैं के रूप में उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण नहीं करना चाहिए यह पूर्व पक्षी का मानना है क्योंकि उपनिषद प्रतिपादित जो ब्रह्म है ध्येय उसका स्वरूप तो है अपहत पापमत्वादि गुण वाला और ध्यान करने वाला जो जीव है वह तो है उससे विपरीत गुण वाला पाप विधत्वादि गुणों से युक्त है जीव जो ध्याता है और ध्येय परमेश्वर अपहत पापमत्वादि गुणवाला है परस्पर विरोधी अपहत पापमत्व और तदराहित्य रूप विशेषता वालों का आभेदेन ग्रहण नहीं हो सकता इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ तो एवं प्राप्ते ब्रूमः इस वाक्य से सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण व्यास ने लिखा कि इस प्रकार का पूर्व प्राप्त होने पर हम सिद्धांत बताते हैं तो तीन अंश भाष्य में हुए संगति रूप अंश भी पूर्वाधिकरण के साथ टीका कारण बता दिया है संशय का अवतरण लिखते समय और फल भी पूर्व पक्ष के मत में तथा सिद्धांत मत में टीकाकार ने बता दिया है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मतानुसार फल होगा अभेद श्रुतियों में गौणार्थकत्व और सिद्धांत मत के अनुसार उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म का अहंतया ध्यान यह इस अधिकरण का मुख्य सिद्धांत है इसलिए अद्वैत श्रुतियों में मुख्यार्थ विषयत्व मुख्यार्थत्व तो ये हो जाएगा फल सिद्धांत मतानुसार तो पांच अंश हो गए दो टीकाकार ने बताए तीन भाष्य में बताए गए भगवान वेद जी इस अधिकरण के एकमेव सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं इसलिए अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार ने कहा एवं प्राप्ते ब्रूम ऐसा अब सूत्र को पहले देखा जाए। सूत्र का जो अवतरण भाष्य था इसके अवतरण टीका को देख करके फिर सूत्र को देखें कामम इति इस प्रतीक के बाद में सिद्धांत सूत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए अभेद श्रुति नाम फलवद अपूर्वार्थ अभेद्रुतीना भेद श्रुति नाम कल्पित भेदावादिवात प्रत्यक्षादेरपी तद्षयवाद भीम्ब प्रतिबिंबरव विरुद्धधर्मा इति मुख्यमंक्य एवं इत्यादिना तो अभेद अभेद अभेदश्रुतियों का तात्पर्य सफल अपूर्व अर्थ का ज्ञापन करने में है जो ज्ञान कांड है वह स्वतंत्र विषय वाला है कर्म कांड की अपेक्षा उसका साधन अनुबंध चतुष्ट अलग है कर्मकांड के अनुबंध चतुष्ट से तो अनुबंध अंत जो विषय नाम का अनुबंध विशेष है उसमें माना जाता है ग्रंथ का तात्पर्य तो उस अर्थ शब्द से लेना है तात्पर्य विषय को फलवद अपूर्व अर्थ इसमें अर्थ शब्द है विषय का परामर्शक और उसके दो विशेषण हैं एक फलवत् और दूसरा अपूर्व अर्थ का ये दो विशेषण है कोई भी जो आ, अनुबंध चतुष्टय संपन्न ग्रंथ होता है उसका तात्पर्य विषय निष्फल नहीं होता और प्रमाणांतर से अवगत नहीं होता वो प्रमाणांतर से अनवगत और सफल अर्थ का ज्ञापक बन करके स्वतंत्र प्रमाण होता है उस अर्थ में जिसमें उसका तात्पर्य माना जाता है वो उनका मुख्यार्थ होता है तो जिस ग्रंथ का जो मुख्यार्थ है उसमें उसका तात्पर्य माना जाता है तो जो अद्वैत श्रुति है वेदों का ज्ञानकांड तो वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य ऐसे विषय में है अर्थ में है ब्रह्मात्म एक अर्थ में जो ब्रह्मात्म एक अर्थ अपूर्व हैं अपूर्व का अर्थ होता है प्रमाणांतर से अनवगत ज्ञान कांड को छोड़कर के कोई भी प्रत्यक्षादि लौकिक पांच प्रमाण तथा वेदों में भी कर्मकांडात्मक जो शब्द प्रमाण है उनसे ब्रह्मात्म रूप विषय अवगत नहीं होता है प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि यह पांच प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण नहीं बताता ब्रह्मात्म एकत्व को और शब्द प्रमाण में मूल जो स्वतः प्रमाण है ऐसे दो हैं कर्म कांड ज्ञान कांड एक ही वेद के दो प्रकरण हैं उनमें से ये जो ज्ञानकांड कर्म कांड है वह भी नहीं बता पाता ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय को इसलिए लौकिक पांच प्रमाणों से और वेद विशेष जो कर्म कांड है उससे भी अनावगत है ब्रह्मात्म एक विषय इसलिए इसे कहा जाता है अपूर्व अर्थ टीका में जो लिखा है ना अद्वैत श्रुति नाम फलवद अपूर्व अर्थ तात्पर्य इसमें अपूर्व अर्थ हो गया प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण तथा तो कर्मकांडात्मक वेद प्रमाण से अग्राह्य अज्ञातत्व अपूर्वा और फ, आ, इसका आप इन प्रमाणों से ज्ञान न होने हो पाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है यदि निष्फल होता तो लेकिन ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के बिना चार प्रकार के पुरुषार्थों में से जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष वह सिद्ध भी नहीं होता ज्ञादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञान न मुक्ति इत्यादि श्रुतियों के अनुसार मोक्षरूपी परम पुरुषार्थ का एकमेव साधन यही प्रमाणांतर से अनवगत ब्रह्मत्म एकत्व बो, बोध है ब्रह्म ब्र्मात्म एकत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है दूसरा कोई साधन है नहीं इसलिए मोक्ष का अव्यभिचरित साधन यदि कोई है तो एक ही है मोक्ष नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियां अन्य साधन का मोक्ष के प्रति निषेध कर रही है इसलिए सफल भी है इसलिए जो मुक्त होना चाहता है जिसके अंदर से मांग मात्र मोक्ष की ही है संसार अंत पाती ब्रह्मलोक पर्यंत का जो अभ्युदय है उसे जो ठुकरा चुका है उसके प्रति विरक्त है इसलिए कहता है किम प्रजा करीश्यामो ये अयमात्मा अयन लोक प्रजा से उपलक्षित साधनांतर से हम क्या करेंगे जो संसार अंतपाती फल के प्रापक हैं संसार अंतपाती ही फल प्रदान करते हैं उन साधनों से हम क्या करेंगे हमें तो चाहिए आत्मलोक यानी मोक्ष और मोक्षरूपी जो फल हैं उसे दिलाना मात्र ब्रह्मात्म एकत्वबोध का ही सामर्थ्य है दिलाने का वही एक साधन है ऐसे जो मुमुक्षु हैं उन मुमुक्षुओं के लिए दूसरा कोई साधन रहेगा ही नहीं इसलिए सफल है इस मोक्ष रूपी फल को चाहने वाले अधिकारी भी विद्यमान है एक मिनट मोक्षरूपी फल को चाहने वाले अधिकारी भी हैं और उनके उस फल की प्राप्ति का सामर्थ्य किसी साधनांतर में श्रुति बता रही है नहीं है इसलिए फलवत अर्थ हुआ सफल अर्थ हुआ की काम करता के कैसा ये तो सुबह ही बता दिया आपको सुबह का बताया हुआ शाम तक ध्यान नहीं रखते तो अभी बताया हुआ हमेशा कैसे ध्यान में रखेंगे आपको सुबह बताया था ये ये सुबह का विषय था और इसका उत्तर बताया भी था बताया था कि नहीं बताया था कि शब्द शक्तिवृत्ति से नहीं बताता यदवाचा अनभ्युदित अभ्युदित इससे बताया गया था लेकिन वही उपलक्षण विधया बताता है उत्तम अधिकारी बिना वेदांत वाक्य के ब्रह्मात्म एकत्व को मय के रूप में लक्षित नहीं कर सकता ब्रह्म को इसलिए शब्द जो है लक्षित कराता है लक्षणा से बताता है अतद्यावृत्यायम चकितमअिधत् श्रुतिरअपि एवहिमन स्त्रोत्र में कहा जाता है ना तो जो अतीतः पंथानम है वांग सहयोग का अर्थ है शब्द और मन का अगोचर होने पर भी उसे श्रुति दो शब्द का अविषय है उसे शब्दात्मिका श्रुति ही अतद्यावृत्ति से बताती है अतद्यावृति में तत्का अर्थ है आत्मा अत, अतत् अर्थ होता है अनात्मा और अनात्मा है प्रकृति तथा प्राकृत जगत जो शरीर त्र और उनके जो धर्म है स्थूलत्वादी उनका निषेध करके अस्थूलम अणअनु अन इत्यादि से ये अतद्यावृत्ति है अतद है अनात्मा क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और यस्मात्म अति तो अहम अक्षरादि चोत्तम ये है अतद्यावृ अतव्यावृत्ति अतद यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का आत्मरूप से निषेध और निषेध्य मात्र का निषेध करने के बाद जो निषेध की चरम अवधि के रूप में अवशिष्ट रहता है उसे कहा जाता है मैं वो मैं के रूप में अवस्थित रहता है और उत्तम अधिकारी उसे लक्षित करता है शब्द से ही जो शब्द का अविषय है उसे वेदांत वाक्य ही लक्षित कराते हैं ये कहा गया तो अभेद श्रुति नाम फलवद अपूर्व अर्थ तात्पर्य न तो सफल अपूर्व अर्थ हुआ ब्रह्मात्म एकत्व और उसी में अभेद श्रुति का तात्पर्य है इसलिए ज्ञान कांड का मुख्य अर्थ हो जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व अभेद यह मुख्य अर्थ है इसलिए कहते हैं गौणत्व योगार्थ ग्रंथ का तात्पर्य विषयभूत जो अर्थ होता है वह उस ग्रंथ का मुख्य अर्थ माना जाता है तो ज्ञान कांड का तात्पर्य अभेद में होने से अभेद हो जाएगा ज्ञान कांड का मुख्य अर्थ गौण अर्थ नहीं होगा इसलिए गौणत्वा योगात् अर्थ है गौणत्व असंभवात् गौण्व ने गौण अर्थकत्व असंभवात। अभेद में तात्पर्य होने से भेद जीव ब्रह्म का वास्तविक है ये नहीं कहा जा सकता अभेद गौणार्थक है गौण है ये नहीं कहा जा सकता असंभवात गौणत्व संभवात और भेद श्रुति नाम कल्पित भेद अनुवादित्वात कहा यदि ऐसा है अभेद श्रुति का इतना आप गुणगान कर रहे हो और अभेद श्रुति का मुख्य अर्थ मान रहे हो अद्वैत को अभेद को तब तो जो भेद विषयक कर्म कांड है उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी उसका क्या होगा तो कहते हैं वे भेद का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हुई है कर्म कांडात्मिका श्रुति कर्मकांड का तात्पर्य परमात्मा और जीव का भेद बताने में नहीं है क्यों नहीं है भेद में तात्पर्य कर्मकांड का वो है वो वो क्या वो ओहो तो कर्म से जो प्राप्त नहीं होता उसको कर्मकांड बताएगा भी नहीं हाँ तो फिर हम कह रहे हैं कर्मकांड का तात्पर्य भेद में क्यों नहीं है भेद प्रतिपादन में इसलिए कि भेद विषय उसको मानेंगे तो प्रमाण ही नहीं हो पाएगा भेद तो यानी ग्रंथ का तात्पर्य जिस विषय में है वो अपूर्व होना चाहिए ना अपूर्व होना चाहिए अपूर्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अज्ञात होना चाहिए तो जीव ब्रह्म का भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही सिद्ध है जीव ब्रह्म से भिन्न है इसे जानने के लिए कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है वो तो जो अनपढ़ लोग हैं पशु पक्षी हैं इनको भी मैं परमात्मा नहीं हूं ये ज्ञान है अनपढ़ लोगों को भी तो जीव ब्रह्म का भेद मैं यदि कर्मकांड का तात्पर्य मानेंगे तो यह प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही अवगत अर्थ अर्थविषयक होने से अप्रमाण हो जाएगा इसलिए उसमें तात्पर्य नहीं हो सकता कर्मकांड का तो कर्मकांड का तात्पर्य किसमें है फिर तो कर्मकांड का तात्पर्य एक तो जो अनधिकारी मुमुक्षु है वेदांत विचार वेदांत के अंतरंग साधनभूत भूत श्रवण मनन निधिध्यासन के अधिकार से युक्त नहीं है साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक चित्त की अशुद्धि के कारण जिनके चित्त में उदित नहीं हुआ है अतएव कर्म फल के प्रति विरक्त नहीं है जो उनके लिए चित्त शुद्धि का साधन बताने के लिए यहाँ पर कर्म कांड की प्रवृत्ति है जो मुमुक्षु है उन्हें आरुरुक्सोर रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण के अनुसार गीता कर्मकांड का तात्पर्य बताते हुए कह रही है कि ज्ञान योग को प्राप्त करना चाहता है जो लेकिन ज्ञान योग के अंतरंग साधन श्रवणादि का योग्य चित्त नहीं है श्रवणादि के योग्य नहीं है तो इसके लिए कहा कि कर्म कारण मुचित कहा तो कौन सा कर्म तो कर्म कर्म कांड ने बताया हुआ शास्त्र ने बताया हुआ कर्म इसलिए उसमें उसका तात्पर्य है कर्म को बताने में और जो चाहते हैं संसार अंतपाती अभ्युदय उन्हें इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का अभ्युदय प्रदान करने के लिए अनुष्ठेय साधन जो हैं कर्म उपासना रूप उसका ज्ञापन करना इसमें तात्पर्य है अभ्युदय का साध्य साधन भाव ये तात्पर्य विषय है कर्म कांड का इसलिए कर्मकांड ये नाम ही बता रहा है उसका तात्पर्य विषय कर्म है और कर्म को यानी अनुष्ठेय साधन को अनुष्ठेय साधन का जो फलार्थी है उसको कर्म का स्वरूप बताने में तात्पर्य है वेद का कर्मकांडात्मक वेद का वो कर्म का स्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जाना जाता गहना कर्मोगति भगवान कृष्ण कहते हैं वह शास्त्र बता सकता है क्या कर्म है क्या अकर्म है क्या विकर्म है इसे ठीक ठीक बताने का सामर्थ्य मात्र कर्मकांड में है इसलिए कर्मकांड का भेद में तात्पर्य न होने से वह तो केवल प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो जीव ब्रह्म का भेद है उसका अनुवाद करके कल्पित जीव ब्रह्म के भेद को स्वीकार करके जो कल्पना से अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझ रहा है और संसार अंतपाती अभ्युदय को चाहता है उसे अभ्युदय का साधन बताने के लिए कर्मकांड की प्रवृत्ति है उसमें वह प्रमाण है उसमें भी व्यावहारिक प्रामाण्य है उसमें भी तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं है जिस प्रमाण का विषय तत्व नहीं है व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तु जिस प्रमाण का विषय होगी उस प्रमाण को कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण उपनिषदों में जो अद्वैत बोधक वाक्य है उन्हीं का विषय अद्वैत जो तत्व है जिसका कभी भी बाध नहीं होता वह है मात्र अद्वैत श्रुतियों का विषय इसलिए अद्वैत श्रुतियों को ही तत्वावेदक प्रमाण कहा जाता है और बाकी प्रत्यक्षादि प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाण के तरह ही वेद भी वेद का कर्मकांड भी जो व्यावहारिक सत्ता वाला आजिक पारलौकिक जगत है और उस जगत अंतपाती साध्य साधन भाव है उसे बता रहा है ये व्यावहारिक है इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाले विषयों का ज्ञान कराने वाले प्रमाण को व्यावहारिक प्रमाण कहा जाएगा कर्मकांड भी व्यावहारिक प्रमाण है वेद होने पर भी उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य तो है। तो ये कहते हैं कि भेद श्रुति नाम कल्पित भेद अनुवादित तो कल्पित भेद का अनुवाद कर रही हैं भेद श्रुतियां यानी कर्मकांड। वो किस लिए अनुवाद कर रही हैं? अपने अधिकारी के अपेक्षित अभ्युदय का साधन उसे जनाने के लिए अभ्युदय के साधन का ज्ञान कराने के लिए भेद का अनुवाद कर रही है तो ये अनुवादक है भेद की तो फिर भेद का ज्ञापक प्रमाण कौन है तो कहे प्रत्यक्ष आदि रपी तद तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वे भेद विषयक है तो प्रमाण का विषय होने पर भी भेद सत्य नहीं है कल्पित है कल्पित भेद विषयक ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण है इसलिए कहा कि प्रत्यक्षादे रपी तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भी तद विषयक है यानी कल्पित भेद विषयक ही है वे कल्पित भेद का ही और उनमें उनके विषय में कल्पित्व ब्रह्म की दृष्टि से है पारमार्थिक दृष्टि से बाकी व्यवहार में तो व्यवहारिक प्रामाण्य है व्यवहारिक सत्ता बोलिए कुछ हाँ वही वही अभी कहा मैंने कल्पित वाली स्टेज तो आती है अंतिम वो जब उपनिषदों के तात्पर्य का हाथ में रखे हुए आवले के तरह अनुभव होता है हस्तामलक के तरह तब प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय जो ये जगत है उसको कल्पित कहा जा रहा है, है? हाँ तो जरूर जरूरत तो नहीं है लेकिन इस अनादि काल से अनेकों जन्मों से जिसकी जरूरत नहीं है यह जीव माया के अधीन होकर के वही करता आ रहा है हाँ। उसे फंसने की जरूरत नहीं थी लेकिन फंस गया कल्पित में अब फंस गया तो निकालना पड़ेगा इसलिए निकालने का उपाय बताया जा रहा है तो भेद श्रुति नाम कल्पित भेदानुवादित्वात् प्रत्यक्षादेरअपि तद विषयत्वात्नी कल्पित भेद विषय ही इनको कल्पित भेद विषय कब कहा जाएगा परमार्थ दृष्टि से कल्पित भेद विषय है इसलिए जो जीव और ब्रह्म में अपहत पापमत्व आदि गुण ईश्वर में दिख रहे हैं और जीव में ख रहा है आ, उससे विपरीत धर्म उसमें से जीव का अपत पापमत्वादी से विपरीत जो पाप विधत्वादी धर्म है यह धर्म आरोपित है जीव में कल्पित है पाप से विद्ध वस्तुतः वह नहीं है माया ने उसमें पाप का आरोप किया है पापी नहीं है जीव और जिस पर आरोप हुआ उसने मान लिया कि मैं भी पापी हूँ स्वीकार कर लिया आरोप लगा हुआ इसलिए भगवान के पास जाकर के मंदिरों में कहता है गंगा जी के पास जाकर के कहता है पापा अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राही माम कृपया गंगे सर्व पाप हरा भवा गंगा जी से प्रार्थना करता है आप पापों का हरण करने वाली हैं मैं पाप से विद्ध हूं पापात्मा पापकर्मा अहम ऐसा जो है मान लिया भ्रांति वशात अपने आप को पाप से विद्ध जीव ने भ्रांति को ही सत्य समझ रहा है जैसे रस्सी को सर्प समझने वाला वास्तविक ही मान लेता है कि यह सर्प है कल्पना माने तो डरे ही न लेकिन सत्य समझ करके ही डरता है ऐसे कर्म करने वाली तो है प्रकृति प्रकृत क्रियमाणानी गुणे कर्मानी सर्वश त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही गुण शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप से परिणत हुए हैं पंचकृत भूतों का ही परिणाम है यह स्थूल शरीर तमक प्रधान प्रकृति का परिणाम है इसलिए एक प्रकार से स्थूल शरीर भी प्रकृति के गुण का ही कार्य होने से प्रकृति का गुण है जैसे सोने का कार्य गहना सोना है और शरीर से होने वाला जो कर्म है माना जाएगा प्रकृति के ही गुण से तमक प्रधान गुण से वो कार्य हो रहा है ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण है मन बुद्धि सत्वगुण का परिणाम वो भी सत्वगुण का परिणाम होने से प्रकृति का ही गुण है तो ज्ञानेंद्रिया तथा अंतकरण से होने वाला जो भी कार्य है वह भी सत्वगुण से ही हो रहा है शरी इंद्रिय इंद्रिय और मन के रूप में परिणत होकर के रजोगुण का कार्य है प्राण और कर्म इंद्रिया उनसे होने वाला कार्य भी माना जाएगा प्रकृति के रजोगुण से होने वाला कार्य और शरीर इंद्रिय मन अपना अपना कार्य कर रही हैं कर रहे हैं का अर्थ है प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं लेकिन अहंकार मूढ़ात्मा अहंकार है इस प्रकृति के परिणाम भूतु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान इसी को अहंकार कहते हैं और इससे विमूढ़ हो गया या मोहित हो गया है अविवेकापन्न हो गया है चित्त जिस व्यक्ति का ऐसा भ्रांत व्यक्ति मान लेता है मैं कर रहा हूँ अहंकार विमूढ़ करता अहम इति मान्य हो रहा कर रहा है कोई और दूसरे का किया हुआ मैं अभिमान कर रहा है मैंने किया इसी से पाप विद्ध हो रहा है वस्तुतः वह ऐसा नहीं है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अपना स्वरूप न मान करके वेदांत जो स्वरूप बता रहा है उसे अपना स्वरूप समझ ले तो वह भी अपाप विद्ध ही है अपत पापमा ही है हम्म वेदांत ब्रह्म का जो स्वरूप बता रहे हैं वही जीव है वस्तुतः लेकिन वो जब तक अच्छे बुरे कर्म के निर्वर्तक प्रकृति के परिणाम के साथ मिला हुआ रहता है तब तक ही कर्ता भोक्ता होता है पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान के अनुसार इसलिए कहा प्रत्यक्षादिर तद इनमें ओ जीव में अपहत पापमत्वादि से विपरीत गुण स्वभाव नहीं है अपितु आरोपित है कल्पित है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है बिंब प्रतिबिंबयो यो रिव विरुद्ध धर्म मिथ्यात्वाद तो जैसे बिंब प्रतिबिंब का आपस में अभेद है प्रतिबिंब बिंब ही है लेकिन कई प्रकार के दर्पण हैं और उन कई प्रकार के दर्पणों के सामने रहा हुआ जो बिंब है उसके प्रत्येक दर्पण में अलग अलग रूप दिख रहे हैं जो बिंब के रूप से धर्म से विपरीत धर्म है वो उपाधि रूप जो दर्पण है उसकी विशेषता के कारण अलग अलग बिंब के ही प्रत, रूप प्रतीत होते हैं वह वस्तुतः बिंब के नहीं होते हैं उपाधि के होते हैं और उपाधि के रूपों का आरोप प्रतिबिंब में होता है उन उपाधि के आरोपों आरोपित धर्म से विविक्त रहित जो बिंब मात्र को देखें वह तो बिंब मात्र प्रतिबिंब से ही उसकी प्रकृति मिलती है स्वभाव मिलता है वो बिंब ही है तो प्रतिबिंब बिंब रूप होता हुआ भी बिंब से विपरीत धर्मों से युक्त सा जैसे प्रतीत होता है उपाधि के संबंध से को अपने स्वरूप भूत शुक्लता से पृथक लालिमा आदि रूप वाला प्रतीत होता है जब तक उपाधिभूत जपा कुसुमादि का सानिध्य रहता है तब तक ऐसे ही ये प्रतिबिंब भी बिंब से विपरीत गुण वाला प्रतीत होता है उपाधि के संसर्ग में दर्पण आदि उपाधि के संसर्ग में तो जैसे प्रतिबिंब बिंबरूप होता हुआ भी विपरीत गुणों वाला सा प्रतीत होता है और हम समझते हैं कि वे विपरीत गुण उसके वास्तविक नहीं मिथ्या हैं प्रतिबिंब में दिखने वाले बिंब से विलक्षण धर्म मिथ्या है ऐसा स्वीकार करते हैं ऐसे ही कहते हैं प्रतिबिंब स्थानीय जो जीव है उसमें उपाधि स्थानीय अंतकरण के धर्मों का आरोप जब तक होता है तभी तक पाप विद्वशा वह प्रतीत होता है और जब उस उपाधिभूत क्षेत्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ को करते हैं तो क्षेत्रज्ञ जो जीव है उसका क्षेत्र संसर्ग से रहित जो स्वरूप है जपा से रहित जो स्फटीक है संसर्ग से रहित स्पटीक है वह शुक्ल ही प्रतीत होता है सफेद ही प्रतीत होता है ऐसे कार्यकरण संघात से तादात्म्य से रहित जो शोधित तो तोमर्थ है वह निर्विकार ज्ञान रूप मात्र प्रतीत होता है अपहत पापमत्वादि स्वभाव वाला ही प्रतीत होता है इसलिए माना जाएगा जीव में जो विपरीत गुण है वह मिथ्या है आरोपित है कल्पित है तो ये कहते हैं बिंब प्रतिमंबयो यो रिव विरुद्ध धर्माना मिथ्यावाद और मुख्यम ऐक्यम इति सिांत ये तो वास्तविक तो ऐक्य अभेद ही अद्वैत श्रुति का अर्थ है उसी में तात्पर्य है मुख्य अर्थ है वो तो जब जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए उसी का चिंतन करना पड़ेगा मन जिसका चिंतन करता है उसी के तरह बन जाता है चिंतन करने वाला चिंतनीय के तरह बन जाता है इसलिए अपहत पापमत्वादी स्वाभाविक चैतन्य का स्वरूप है स्वरूप धर्म है और जीव भी स्वरूपतः वैसा ही है तो उसे अपहत पापमत्वादी गुण जो परमात्मा है उसका मैं के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए कि मैं आप, आ, आ, पाप विधत्वादी विपरीत धर्म वाला प्रतीत हो रहा हूं अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अभिद्यक तादात्म्य करने के कारण वे आरोपित पाप विधत्वादी धर्म है मैं उससे अलग उनका साक्षी निर्विकार चेतन अपहत पापमा ही हूं पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है वो पाप मुझे लिपायमान नहीं हो सकता न कर्मना ना ओ कर्म से जिससे लिपायमान न हो ऐसा उपाय एक यही है ओ शुकनिषद का द्वितीय मंत्र बताता है ना? एवं तो इना थे तोस्ती न कर्म लिप्य नरे यही तो विशेषता है माया की अविद्या का क्या लक्षण है अविद्या का लक्षण क्या है हा तो बस तो क्यों भासता है इसका उत्तर तो आप ही दे रहे हैं अविद्या से भासता है तो बिंब भीम्ब प्रतिबिंब योरिव विरुद्ध धर्माना नाम मुख्यम ऐक्यम इति इस प्रकार का सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से एवं प्राप्ते ब्रूमा इत्यादि ये सूत्र का अवतरण भाष्य है अब सूत्र का उच्चारण कर करें और अर्थानुसंधान करें हम लोग आत्मेती उपगछति ग्रहयंती च आत्मे तू उपग्छ ग्रहयंती च आत्मा इति तू उपगछंती ग्रहयंती च ऐसे छह पद हैं इस सूत्र में इसमें जो तीसरा पद है तू, ये निपात है इति शब्द भी निपात है च शब्द भी निपात है तीन हैं निपात यानी अव्यय निपातों की अव्यय संज्ञा होती है ना आत्मा प्रथमांत है उपगछंती और ग्राहि क्रियापद है लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन तो इसमें तू शब्द का प्रयोग करके भगवान वेद व्याजी पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर रहे ये बता रहे हैं कि जो पूर्व पक्षी ने कहा ना कि उपनिषद प्रतिपाद्य अपहत पापमत्वारी गुणक परमात्मा अहम इस रूप से ग्राह्य नहीं है मैं के रूप में चिंतनीय नहीं है अभी तो उसका चिंतन करना है वो मेरा स्वामी है मैं उसका सेवक हूँ इस रूप में ये जो पूर्व पक्ष है इसका व्यावर्तक है तू शब्द तू शब्द बताता है कि अहंतया परमात्मा का ग्रहण नहीं करना है ऐसा नहीं ये इसका अर्थ निकलेगा अब सिद्धांत यदि अहंतया ज्ञान नहीं करना है ऐसा नहीं तो फिर कैसा करना है पूर्व पक्ष का तो निषेध हुआ भेदन ध्यान नहीं करना है तो कैसे ग्रहण करना है फिर तो कहते हैं आत्मा इत्तेव प्रतिपत्तव्य सर्व वाक्यम सावधारण भगवती के अनुसार एवकार का अध्याय कर लीजिए और इति के बाद जोड़ दीजिए तो आत्मा इत्तेव परमात्मा पद पर का अध्याय करके प्रकरण से ध्यातव्य गृहतव्य हो जाएगा ध्यातव्य गृहतव्य या ग्राह्य ये जोड़ दीजिए तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है कि अपहत उपनिषद प्रतिपादित तो अपहत पापमत्वादि गुणक परमात्मा आत्मा इत्तेव ग्राह्य ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी और आत्मा का अर्थ है मैं तो उपनिषदों ने बताए हुए अपहत पापमत्वादी स्वरूप वाले परमात्मा का साधक को आत्मा के रूप में ही यानी अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में ही मय के रूप में ही ध्यान करना चाहिए ये व्यास जी कह रहे हैं सिद्धांत है ये परमात्मा का ध्यान मय के रूप में करना है और एवकार जोड़ करके कह रहे हैं मय के रूप में ही करना है उपासक को ध्यान करने वाले को का मतलब उन्हें उपासनाओं में भी अभीष्ट लगती हैं अहंग्र उपासनाएं है। बाकी नहीं कर सकता है जो उसके लिए तो कर्म भी बताया है तो फिर प्रतीक उपासना भी कर सकता है लेकिन मुख्य रूप से अद्वैताचार्यों का अभिप्राय जो ज्ञान श्रवण मनन निधि नहीं कर सकता तो उसे उपनिषदों ने बताई हुई अहंग्रह उपासनाएं जो है सगुण ब्रह्म की वो करनी चाहिए और वो भी नहीं कर सकता तो फिर प्रतीक उपासना वो भी नहीं कर सकता तो कर्म ये एक एक नीचे की प्राथमिक अवस्थाएं है हाँ हम्म तो ये बताया जा रहा है आत्मा इत्तेव परमात्मा ग्राह्य ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई कहा क्यों ऐसा करना है तो कहते एक शिष्टाचार को भी प्रमाण माना जाता है शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है ना? यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजन श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं ऐसा ही उनके अनुयाई भी करते हैं ना तो इसलिए व्यास जी कह रहे हैं कि हमारे शिष्ट हैं उपनिषदों के ऋषि लोग वे उपनिषद में चर्चित जो ऋषि लोग हैं वे हैं हमारे शिष्ट उन्होंने जैसा परमात्मा का ध्यान किया ग्रहण किया और परमात्मा को पाया परमात्मा का अनुभव किया जिन साधनों से जिस प्रकार का साधन करने से वैसा ही साधन हमें करना है ना उनके अनुभव से लाभान्वित होना है तो उपनिषदों के ऋषियों ने परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण किया है ये उपगछती इस क्रियापद से बताया जा रहा है कि जाबाल शाखा वाले जो जा, आ, लोग हैं वे परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण करते हैं तुम वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वा तुमसी देवते ऐसा होता है कि हे भगवो देवते संबोधन है उपनिषद प्रतिपादित परमात्मा का कि आप मैं हूं और मैं आप हैं का मतलब भगवान का मैं के रूप में और मैं का भगवान के रूप में ग्रहण कर रहे हैं बता रहे हैं तो इसलिए कहते हैं यानी आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है जैसे राम जी को हनुमान जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आपके मेरे तीन संबंध है दो भेद में है और एक अभेद संबंध है तत्व दृष्टिया तो मेवा हम तो जब उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म का तत्व रूप से उपनिषद के ऋषियों ने ग्रहण किया तो मय के रूप में ही ग्रहण किया उपगछन्ती का अर्थ है गृहंती ग्रहण करते हैं अपने आचार्यों से उन्होंने मय के रूप में ही ब्रह्म को जाना है क्योंकि वह अनिदम है अनिदम ब्रह्म का अहंतया ही ज्ञान सम्य ज्ञान माना जाएगा और ज्ञान का साधन भी उसी के अनुरूप जिस प्रकार से ज्ञान चाहिए उसी प्रकार से साधन करना पड़ेगा ना अनिदम ब्रह्म का अहंतया ज्ञान चाहिए तो ब्रह्म का ध्यान भी अहंतया ही करना पड़ेगा मय के रूप में ही करना पड़ेगा हाँ तो इसलिए उपगछन्ती उपनिषद मंत्र दृष्टा ऋषियों ने परमात्मा का अभेद रूप से ही ग्रहण किया है उपउपसर्गपूर्वक गत्यर्थक गम धातु ग्रहण अर्थ में यहां पर ग्रहणंती और अपने अनुयायियों को योग्य अधिकारियों को ब्रह्म का उपदेश करते हैं तो भी आत्म रूप से ही उपदेश करते हैं उदालक जी ने अपने योग्य पुत्र और शिष्य श्वेत को ब्रह्म का ज्ञान कराया ग्रहयंती का अर्थ है ज्ञापयती निजंत है ना तो आचार्य उद्दालक जी ने श्वेत को ब्रह्म ज्ञान कराया तो भेदेन नहीं कराया ये नहीं कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और ब्रह्म कोई ब्रह्मलोक में बैठा हुआ तुमसे भिन्न है ऐसा नहीं कहा सदैव सौम्य इधम अग्रासित एक में इससे प्रतिज्ञात जो अद्वैत ब्रह्म है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित उसी को उपसंहार में कहा अत आत्म इधम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेत तो। वो सबकी आत्मा है इसलिए तुम्हारी भी वास्तविक आत्मा यानी स्वरूप वही है ऐसे उपनिषद के जो आचार्य लोग हैं वे अपने शिष्यों को ब्रह्म का ज्ञान उनके स्वरूप के रूप में ही कराते हैं अहंतया ही कराते हैं। तो ग्रहयंती का अर्थ हुआ मैं के रूप में ही योग्य अधिकारी को ज्ञान कराते भी हैं और स्वयं भी ब्रह्म का ज्ञान मैं के रूप में ही करते हैं अनुभव नहीं नहीं अंग अंगोपासना का तो अर्थ होता है कर्म के जो अलग अलग अंग है शेष हैं उनका चिंतन है हाँ। तो ये तृतीय अधिकरण का जो मूल सूत्र है इस पर चर्चा हो गई कल के दिन और ये नियमित पाठ होना है परसों से फिर अपना ज्ञानज्ञ प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो चलेगा वैशाख शुक्लाष्टमी सात मई तक तो अपने नियमित स्वाध्याय को तो उस समय अवकाश रहेगा कल के दिन जितना भाष्य होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाकी 8 मई से फिर ये शुरू होगा